और भी दृष्टांत समझाते हैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है कैसे होता है वो ओ वर्ण करने जा रहे विहाया, तथा नद्यमा समुद्रे हस्त गति नामे विहाय तथा विद्वान्ना पर दिव्य नद्यमाना जिस प्रकार जैसे गंगा जी नदियां निरंतर बहती हुई समुद्र अस्तम गच्छंती समुद्र में अस्त को प्राप्त करती हैं उन्हें पहुंचने पर कैसे प्राप्त होती है नाम रूपय अस्तम गच्छंती अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र भाव में अविशेष भाव को प्राप्त कर जाती है जो अपनी नाम रूप विशेष था उसे त्याग करके सामान्य भाव को प्राप्त करके जल भाव समुद्रीय जल सामान्य भाव को प्राप्त कर गए तो उसी प्रकार विद्वान के तत्व ज्ञानी है नाम रूपा विमुक्त नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य जो है परात्परम दिव्या पुरुषम हो पाई थी तो पर हिरण्य गर्भ उससे भी ऊपर उसका भी जो अधिष्ठान कारण रूपा शुद्ध ब्रह्म दिव्य है उस पुरुष को अप्राप्त हो जाता है। भाषण हैद्यो गंगा दिया गछन समुद्रे समुद्र प्राप्य जिस प्रकार नद्य कौन सी गंगादी नदिया संदमा ग्य बहती हुई जारी हैं यो निरतर कहाुद्रे प्रा, समाप्य समुद्र को प्राप्त करके अस्तम आदर्शम अविशेषावंती विशेष भाव था वह विशेष भाव को छोड़ करके अविशेष भाव को प्राप्त कर जाते हैं प्राप्तवंती गच्छन्ति बने प्राप्त क्या विशेष था उनके पास पहले जो आप समुद्र को प्राप्त करने के बाद विशेष नष्ट हो गया बोल रहे हो क्या विशेषता उनके पास कहते तो नामच रूप नाम रूपे विह हाँ नाम और रूप, गंगा यमुना इत्यादि नाम का औ रूप है गंगा का जल का अपना लक्षण अपने है यमुना के लक्षण अपने अलग है सबके क्वालिटी अलग अलग है गुण अलग है दोष अलग है सब कुछ अलग अलग गंगा के जल की तो महिमा बहुत कही गई है और आज भी है वास्तव में अन्य नदियों में गुण नहीं अन्य नदियों का जल लिया और रख दो तो सड़ जाएगा कीड़े पड़ जाएंगे गंगा जल को अब कितने वर्ष भी रखी है कुछ नहीं विशेषता है और विशेषता वैज्ञानिकों ने देखा एक ड्रम जल में चलिए एक बाल्टी डाला की कुछ डाला गंगा को और बाद में 24 घंटे के बाद देखा पूरा ड्रम का जल गंगा जल होगा गंगा जल का जो गुण है और सारा प्रॉपर्टीज उस, गुण उसके प्रॉपर्टी ऐसी ये जो रूप ये जो विशेषता है ये सब समुद्र में पहुंचने के बाद कदम हो गया। तथा अविद्यात नाम रूपाधि मुक्त ठीक उसी प्रकार से अविद्याद नाम और रूप इन दोनों से विमुक्त होकर के त्याग के उदय नाम में पहले आपने कहा नाम हो वही अनंत अनंत नाम हो और कर नाम भी छोड़ देता है मैंने तो उस नाम के अभिमान को त्यागता है ये दुनिया में नाम चलते रहेगा मरने के बाद भी उसका नाम चलते रहता है लेकिन वह उस नाम का अभिमान को है? ऐसे एक नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर दिया मुंडे को भाषण में पहले बात बोल चुके हैं नाम अभिमान इसलिए कहते हैं नाम रूपाद विमुक्त नाम रूप दोनों से मुक्त होते हुए विद्वान है पराध अक्षराद पूर्वोक्ता परम दिव्यम पुरुषम पूर्वक्त जो अक्षर तत्व है उससे ही जो पर है, जो तत्व है उसको उस उस उपगछती उसे प्राप्त करता है पूर्व पक्ष कहता है महाराज श्रेय से अनेक विघ्न प्रसिद्ध अथ क्लेना अन्यतम अन्न वेवादिना च विघन तो ब्रह्मविदी अन्याम गति मृतो ग न ब्रह्म ग्रह्मवे भी, तो भी पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा कथा है क्या कारण है श्रेयसी अनेक ही विघ्न श्रेय में अनेक विघ्न होते कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा अनेक प्रकार संस जाएगा और आप मृत्यु काल में अप्रब्रह्म ब्रह्म स्वरूप स्मृति ही आएगी ना अंतका स्मर क्या भगवान्नी क्या स्मरण होगा कैसे होगा स्मरण नहीं सकता होता पूर पूर्वस्ेता है श्रेयमेतो मोक्ष में तो अनेक विघ्न प्रसिद्ध है प्रसिद्ध अनेक विघ्ना श्रेयांशी बहु विघ्न महतामी ऐसे स्मृति कारणिका प्रसिद्धि श्रेयांशी बहुविघ्ना के महत्ता महां पुरुष प्राप्ति बहुत विघ्न होते हैं विघ्न अनंत बहुवेदी अल्पस कालच विघ्न यभूत उपासीसनीय पाठेद यथा हंस यहा हंसा मिश्रम अथवा पाठवे इस प्रकार से जो है अनेकों स्मृतियां है जो साफ कहते हैं विघ्न बहुत है अतः क्लेशानी न इसलिए पंच क्लेशों में से कोई ना कोई क्लेश जरूर खड़ा हो जाएगा मृत्यु काल में अविद्यामिता राग द्वेशा विधिवेशा अविद्या क्षेत्र अभिजय खेती है अस्मिता राग द्वेश निवेश। सबसे भयंकर राग और का नियंत्रण भी कर लेंगे अस्मिता जो है ना अहंकार में हूं उपारी में जो अहंता और उपारी मृत्यु का भय अभिनिवेश ये दो मृत्यु का भी, भी सता और पूर्व कहने न्याणियों को भी सताएगा ज्ञानियों को भी अपना अहंकार उनका खड़ा हो जाएगा अत मृत्यु भयादि खड़ा हो करके विचलित कर देगा और उसका स्वस्वरूप स्मृति नहीं रहेगी अतएव उसको पुनर्जन्म जरूर मिलेगा यदि कहोगे नहीं भाई खूब ब्रह्मभ्यास अनेक जन्मों से किया तब भी क्या अन्य न देवादिना चाहनित हो अथवा यह भी हो सकता है देवादि अन्यों के द्वारा विघ्न डाल देवता दी लोग उनके द्वारा विघ्न डाला जाएगा अनेक प्रकार से देवता सीधे तो विघ्न नहीं डालते है ना वो भक्तों पे सवार होकर डाल देते हैं तो किया जब राम जी का जंगल जाने का समय आया और कोई योजना ही बन नहीं रही है मस्त चल रहे हैं राम जी ऐसा माहौल ही नहीं बन रहा है कि उनको जंगल कौन भेजे कैसे भेजे सब देवता परेशान लीला कैसे होगा समय पीछे जा रहा है सबने मिल से मिल करके सरस्वती से प्रार्थना किया मैया तू तो किसके दिमाग घुमा दे वो किसी न किसी को भड़काए कुछ न कुछ हो घटना वहां पे अयोध्या में ताकि राम को जंगल भेज दिया जाए क्या करें कैसे करें सरस्वती ने सोचा मैं किस पर सवार हो जाऊं किसके दिमाग घुमा दू खराब कर दू तो वो अंत में देखी दे, के को वर दे रखा दशरथ जो तुम मांगेगी जब मांगे मैं दे दूंगा कई कई का दिमाग घुमाना पड़ेगा और कौन घुमाएगा लेकिन हिम्मत किसकी है? मंत्रा जो है ना उसकी दासी है। वो कर सकती तो तुम मंत्रा पे सवार हो जा मंत्रा की दिमाग खराब कर दे तो सारा काम हो जाएगा तो सरस्वती मंत्रा में प्रवेश कर गई और मंत्रा का दिमाग घुमा गया मंथरा ने कैकी को कशरथ को दशरथ के फिर राम को जंगलवास तो महाभारत में क्या है सरस्वती कहा बैठी हुई थी घुमाती सरस्वती जो है सारा खेल रच रह रही थी हर चीज को उल्टा उल्टा उल्टा सोचते जाता था और दुर्योधन को सब उल्टा उल्टा उपदेश देता था उससे पाप की बोझा बढ़ते गया और अधर्म बढ़ते गया और क्या इधर से आजकल कैसे देवताओं को विघ्न डालने आते हैं? तो भक्तों के सर कर देंगे सरस्वती को उनकी उल्टा घुमा देगी दिमाग लो लालच अनेक चीजें आ जाएंगे और वो जो साधुओं को परेशान करें गुरुओं को परेशान कर देंगे विघ्न डाल डालिए देवताओं ने इस प्रकार वही करें अन्नी नो तो। अन्य देवादियों के द्वारा जो है विघ्नित होकर ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता होने के बावजूद भी उसको भी गति मरने के उत्तर काल में वह अवश्य प्राप्त करेगा न ब्रह्म वह ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं करेगा अपने कहा परात परम पुरुष नहीं नहीं वह दिव्य परात् पर पर पुरुष को प्राप्त नहीं करेगा ऐसे पुरुप कहता है इति ना नहीं हो सकता विद्या सर्वप्रतिबंधस्य ब्रह्म विद्या के द्वारा सकल प्रतिबंधों का नाश हो चुका है विद्या में इतनी सामर्थ्य है कि वह सकल प्रतिबंधों को नष्ट कर देती है हटा दी गई है सकल प्रतिबंधों को हटा दिया गया जैसे तेज अपने लाइट जला दी तो जितनी भी अंधकार होगा कुछ भी व्यवधान होगी सब गए और हर चीज स्पष्ट हो जाएगा मंद प्रकाश तो ठीक नहीं दिखेगा बल्कि रस्सी भी शाम दिखाई देगा खतरा और बढ़ेगा बल्कि नहीं हम मंद प्रकाश में ना होता अब चल भी जाते हिम्मत करके रस्सी को शाम समझते भी नहीं मंद प्रकाश में उल्टा हो सकता है रस्सी को शांत समझ का डर सकता है पूर्ण प्रकाश में कोई भय नहीं होता और विद्या क्या है पूर्ण प्रकाश है ये ब्रह्म विद्या अन्य सारी विद्याएं क्या मंद प्रकाश विद्या अन्य समस्त दर्शन मंद प्रकाश के समान है अन्य सारे ग्रंथ मंद प्रकाश के समान है, है। किंतु पूर्ण प्रकाश यदि है तो वह उपनिषद ज्ञान है ब्रह्म विद्या है अतः वह उस अनुभूति में स्वरूपानुभूति में जितने भी प्रतिबंध है सब विद्या नष्ट कर दी है अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो हो और मुख्य रूपे प्रतिबंध है कौन अविद्या प्रतिबंध है मोक्ष में नान्य प्रतिबंध उसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है असली प्रतिबंध कौन है अविद्या वो गई तो वह क्लेश कहां से आ जाएगा अविद्या क्षेत्र में त्रेशा में ना अविद्यार खेती खत्म हो गया तो फसल कहां से हो जाएंगे ये खेती नष्ट हो जाए उस तो अस्मित रेष के चार प्रकार के जो फसल है वो उगेगा कहां से वो नहीं उग सकता और अविद्या देवता भी कहां करेंगे अभी देवताओं की भी अस्तित्व अविद्या में ही है और अविद्या नहीं रह गई तो देवता भी नहीं कुछ भी नहीं न तम ना हम न वही जगत जब जगत देवता कहां से आ जाएंगे कुछ भी नहीं है ये सब प्रतिबंध आपको में ही दिखाई देता है। इसे अविद्या कभी विरोधी तत्व हमें पकड़ना पड़ेगा वो ब्रह्म अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष नान्य प्रतिबंध अविद्या ही एकमात्र प्रतिबंध है मोक्ष में उसके अलावा और अन्य कोई प्रतिबंध ही नहीं है और विद्या के द्वारा अपने ही भूत सर्व प्रतिबंध कैसे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए विद्या के द्वारा अपने ही है सर्व प्रतिबंध क्योंकि अविद्या रूपी प्रतिबंध हटा दिया तो सर्व प्रतिबंध ही हट गया और यही प्रतिबंध का पहचान नहीं होता अपने अंदर अविद्या कितनी है हया नहीं स्व स्वाग्या, स्वान अति विरला शास्त्र है शस्त्रज्ञ है ब्रह्मज्ञ हैं नीतिज्ञ हैं नियतिज्ञ भी बहुत मिल जाएंगे लेकिन अपने अज्ञान का पहचान कर उसको मिटाने के सामर्थ्य वाले कोई कोई ही होते हैं इसलिए कहते हैं कि असली तो प्रतिबंधक हमारा मोक्ष में केवल अविध्या है वास्तव में न क्लेश हमारा प्रतिबंधक है न कोई देवता हमारा प्रतिबंधक है जो तो पूर्व पक्ष ने कहा दोनों को खंडन कर दिया क्यों नित्यत् त्वार आत्मूत क्योंकि दोहे दो, दो नित्यवाद उत्पत्तिभाव उत्पत्तो प्रतिबंध भाव और आत्मभूत नित्य प्राप्त हो भाव क्योंकि वह नित्य है और आत्मभूत है नित्य से वह उत्पाद्य विकारी संस्कारी और आप ये नहीं है ना उत्पाद कोई चीज हो तो उसे प्रतिबंध डाली जा सकती है उत्पत्ति में प्रतिबंध बजा कर देंगे नहीं, है नहीं जैसे आप खेती करके कुछ उत्पन्न करना चाह रहे भयंकर सा कर देंगे सड़ा देंगे सब देवता लोग कर सकते हो क्यों उत्पाद लेकिन ये आत्म स्वरूप जो है आपकी आत्मा वो उत्पाद नहीं है इसमें कौन प्रतिबंधक पैदा करेगा कैसे करेगा उत्पत्ति में प्रतिबंध पैदा की जा सकती है संस्कारित करने में प्रतिबंध पैदा क्या जा सकता है आप मकान को संस्कारित करना चाहते पौधा लगा रहा अब पौधा ही आप कर रहे बारिश आ गई तो सारा पुता बह गया, रहा आपको संस्कार कर नहीं देंगे यदि आत्मा संस्कारी होता तो उसको संस्कारित करने में हम प्रतिबंध पैदा कर सकते थे देवता प्रतिबंध पैदा कर सकता है कोई भी कर सकता है आत्मा संस्कार भी नहीं है आते वहां पर प्रतिबंध कोई पैदा कर उत्पाद ही नहीं संस्कारी नहीं प्राप्ति भी नहीं प्राप्ति में प्रतिबद्ध कर सकते हैं ना आप जा रहे हैं टाइम पर हमें गाड़ी पकड़ना जाना है जब टायर ही पंक्चर हो गया हो, ना हो गया ना छुट्टी आप कैसे पहुंचोगे इसे जब आदमी वैसे गाड़ियों में जाना पड़ता एक घंटा पहले चलते ना क्या आप बता पंक्चर हो जाए आधा तो उसी में लग जाए बदलने में राइट टाइम निकलेगा राइट टाइम पहुंचे सोचेगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा लेकिन ये आत्मा प्राप्ति गमन द्वारा अतिश टायर पंक्चर रूपी प्रतिबंधक भी नहीं हो सकता मोक्ष पाने में और अंत में रह गया उत्पाद्य संस्कार्य प्राप्त और विकार्य हाँ। जैसे दूध को दही विकार करना है उसे प्रतिबंध हो सकता है आपने दूध में जामन डालकर रख दिया बिल्ली आगे खा गई अब दही प्रतिबंध प्रतिबंधक हो सकते हैं, लेकिन यह विकारी भी नहीं है मोक्ष अतएव जो है क्यों है क्यों उत्पाद नहीं है क्यों विकारी नहीं है क्यों संस्कार नहीं है क्यों प्राप्ति नहीं है नित्य नित्य होता है वह उत्पाद संस्कारी विकारी या प्राप्य नहीं हो सकता कैसा जाना कैसे नित्य है अच्छा आपका आत्मा आत्मा ही तो है है और जो आत्मा है, आपका अपना प्राप्त नहीं है आप अपने आप को प्राप्त है या नहीं है कोई नहीं कहता मैं अपने आप को प्राप्त नहीं हुआ मैं नहीं जानता मैं कौन हूं मैं हूं ही नहीं ऐसे कभी कोई नहीं बोल सकता जब भी कहेगा मैं हूँ यही आएगा सो के जगा तभीगा मई हूँ अतव स्वयं का अभाव कभी नहीं होता स्वयं के प्राप्ति में अभाव का संशय भी नहीं होता अतएव यह आत्मनि कशिद इत्यादि इसलिए वह यह जो कोई व्यक्ति है जो इस आत्मा को जानता क्या होता है सो हरम ब्रह्म वेद ब्रह्मी नाश्य ब्रह्मवि कुल दर्दिशोकं दर्द पाप्न गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्त मृतो वै तत्म ब्रह्म वेद वाया जो गविपुरुष निश्चित रूपेण उस परमात्मा को जो जान लेता है अनुभव कर लेता है अपना स्वस्वरूप मई व्रह्म अनुभव कर लेता है ब्रह्म ब्रह्मी अ ब्रह्म ही हो जाता है न कुले से अस्य कुले उस भ्रमित्र कुल में जो भी होगा वह कभी न अस्य कुले नवती न आभ्रमित नवती इस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई अभ्रमित नहीं होता ब्रह्मज्ञानी का कुल क्या हो सकता है दो प्रकार कुल हो सकता है सन्यासी ब्रह्मज्ञानी है उसके शिष्य है उसका कुल परंपरा अगर वान प्रसाद ब्रह्म है तो उसके पुत्रादि भी हैं तो वो उसके कुल हो गया कोई भी कुल परंपरा से हो शिष्यत्व ना पुत्र दो ही परंपरा होता है इन दोनों परंपराओं में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो अभ्रमित्व हो अर्थात ब्रह्म का कुल में भी जो होगा सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे जो उसके पास पहुंचा वह भी ब्रह्म हो जाएगा लेकिन निर्भर है पहले बोल चुके हैं ब्रह्मज्ञान दिवस पहुंचने वाले दो प्रकार के होते हैं सकाम और निष्काम सकाम पहुंचने वाले को भूति आदि मिल जाएगा और निष्काम पहुंचने वाले को मोक्ष मिलेगा ब्रह्मविद कुल में जो होते हैं शिष्य लोग या पुत्र लोग उनकी अपने ऊपर निर्भर है वह भी ब्रह्मविद हो जाए याद हो जाए नहीं कहा जाए विद्यार्थी विद विद धन या अर्थी मैं धन है जो उसी का अर्थी हो जाए विद्यार्थी आजकल यही है धन की ही आर्थी है तो ऐसा विद्यार्थी नहीं होना है ब्रह्म विद्याया अर्थी थी ब्रह्म विद्यार्थी होना चाहिए विद्याया थी थी विद्यार्थी अर्ती विद्या मैं विद्या प्रयोजनम सेकर्स विद्यान अस्य विद्या मन विद्या हिल्य प्रयोजने जिसका वह व्यक्ति विद्या धना नहीं होना चाहिए वित्तादी नहीं होना चाहिए अस्कुर् भ्रमित नवतीसा तो ब्रम ज्ञानी तरदम तरद पापमान इष्टवियोग जनित संताप को जीवित में ही पार कर जाता है शोक मैने क्या जीवित अवस्था में वियोग जनित जो संताप है जो शोक है उस शोक से पार चला जाता है तरद पापमानम पुण्य और पाप रूपा जो धर्माधर्म रूपी पाप है उसको भी वह पार कर जाता है गुहा ग्रंथिमुक्तो और शरीर गुफा मिली ग्रंथिया थी उन ग्रंथियों का विच्छेदन करते हुए अमृतो भगवती आत्मा और अनात्मा के अध्यास रूपी जो हृदय ग्रंथि है पहले बोल चुके विद्युत हृदय ग्रंथि सिद्धनतेया पहले आ चुका मंत्र उन ग्रंथियों को वह काट करके छोट से छूट करके वह क्या हो जाता है अमृतोदी अमृत हो जाता है कश्चित जो कोई भी पुरुष हई प्रसिद्ध अर्थ में निश्चित रूपे ना दृढ़ता पूर्वक कथम करने के लिए हा वही दो यहां पर अभ्य प्रयोग हुआ लोके इस संसार में तम ब्रह्म वेद साक्षात अहमे अस्मी उस पर ब्रह्म को जाना कैसे जाना है? तमे व मही हूं व ब्रम मुझसे अलग नहीं वह ब्रह्म मही ऐसा जो निश्चय कर लिया साक्षात कर साक्षात् साक्षात्कार कर लिया स ऐसा जो व्यक्ति होगा न अन्म गतिम ग किसी गति को प्राप्त ही नहीं कर सकता देव ही रवि दस्य प्रेम प्राप्ति न शक देख कर तुम आगे? एक बार साक्षात्कार हो जाए उसके बाद कोई मा का विघ्न नहीं डाल सकता तो कोई भी देवताओं ब्रह्म विष्णु महेश विघ्न नहीं पैदा तो कर सकते छोटे मोटे दूर की बात साक्षात्कार से पहले ही सब नाटक हो चलता है साक्षात्कार होने से रोकने के कोशिश करते हैं होने के बाद उनकी अस्तित्व तो खत्म हो गई बल्कि ये उनका ही आत्मा हो गया ना जब ब्रह्म का मतलब है उन सबका आत्मा होगा सबका आत्मा हो, सब हो जाएगा तो अपने आत्मा के साथ कौन अन्याय करेगा कोई जब आप देवता के भी आत्मा ब्रह्मा का भी आत्मा विष्णु का भी आप आत्मा हो जाएंगे कि उसमें आप खुद के अपनी आत्मा का नाश करेगा कुछ करेगा कि बिगाड़ेगा क्या कभी नहीं सर्वोपाधि में व्याप्त आत्मा हो जाओगे तब तो कोई भी उपाधि अपनी आत्मा का नाश नहीं करता विघ्न विनिडाल कुछ भी नहीं करता इससे देव त्रह्माप्ति तो प्रति विघ्नो न शक्यते कर्म देवताओं के द्वारा भी उसे ब्रह उसकी ब्रह प्राप्ति में विघ्न डाल विघ्न डालने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते विद्योदय प्रत्येव देवादी विघ्न आशीन आह टिप्पणी साफ कह देते हैं विद्यादय के प्रति ही वे लोग देवादी लोग विघ्न विद्या कोदय के पश्चात कुछ नहीं कर सकते आत्मा ही क्यों? स वह जो ब्रह्म क्या हो जाएगा देवतादियों का भी आत्मा हो जाएगा आत्मा ही शाम स भवति देवास देवासना भूत्या ईशत ऐसे पहले बोल चुके हैं न देवा न अभूत इत्यादि पहले ही बोल चुके हैं बृद्डक में ये वास्तव में तस्माद् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मी इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है किंच ना विदुषो अभ्रमित भवती इस विद्वान के कुल में कोई अप्रवित्त नहीं हो सकता टिप्पण एक में साफ हैदिवश्रादिवशी चौत्य शिष्यादि रूपा वंश परंपरा ले सकते हो या पुत्र परंपरा को ले सकते हो जहा जैसा प्रसंग है वैसा आपको लेना पड़ेगा इतना ही नहीं वो तो दृष्टफल हो गया अदृष्ट तो हो गया खुद अवस्था में ब्रम खुद साक्षात परोक्ष है ना दृष्टफल ही माना जाएगा सद्यो मुक्ति है क्रम मुक्ति का कोई गारंटी नहीं वो दृष्टि कर न, हो आप। तो लिए अत्यंत दृष्टि है वो दिव्य दृष्टिफल है वो साधारण दृष्टिफल नहीं है असाधारण दृष्टिफल है वो और अब्रवित को ले सब आपके साधारण दृष्टिफल बता रहे हैं इसके अलावा उसकी शरीर जब जिंदा रह गया है उस शरीर में भी क्या है किंचा तर शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्त मानस जीवन में शोक को तर जाता का मतलब क्या अनेक इष्ट की वियोग निमित मानस संताप होता है उस मानस संताप को जीवित रहते हुए ही वह अतिक्रमण कर जाता है दूसरी विशेषता वो आ रहे हैं जा रहे हैं मर रहे हैं अब जी तो को देखो सब बच्चे मर गए मार डाले बाद विश्वामित्र ने मारा ना फर्क नहीं पड़ा ना पति को ना पत्नी को वशिष्ठ रंधी दोनों में से किसी कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों ऐसे प्रमुख ज्ञान है वशिष्ट होता है ना पुत्र वगैरह अत्यंत इष्ट पदार्थ संसार में उस इष्ट का वियोग हो रहा है साक्षात एक दो नहीं सौ की फिर भी वो जवान्त में विश्वामित्र वशिष्ठ को भी मारने आ गए रात में गड़ास और लेकर के इनको भी खत्म कर देंगे फिर मैं अपने आप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ऋषि घोषित कर लूंगा अपने आप को समस्या ही थी ना उनके सामने वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित नहीं कर रहे थे अब वो चाहते थे ये हमको कहें ब्रह्म ऋषि करके तब दुनिया में भी ब्रह्म मान लेगी तो क्या करे वो, वो बोलने को तैयार नहीं स्वभाव में कहीं भी ये ब्रह्म लेके इतना अहंकार अपेक्षा है ना अनपेक्ष का ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म होता है ये अपेक्षा रख रहा है कि बस इतनी अपेक्षा के कारण से वशठ जी उनको ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी नहीं बोलते थे इस बात को समझ नहीं रहा था ओ ये अन्याय करते तो जब जिस दिन वो रात में आए थे पे पीछे खड़े थे अम्माओं का लेके मारूंगा? जब पत्नी निकल के अपनी झोंपड़ी चली जाएगी अकेले रहेंगे बच्चे तब काट दूंगा सोच करके वो पीछे खड़े थे तब अरुंधति बोल रही है क्या आप क्यों नहीं बोलते हैं इनको परम ऋषि कुछ नहीं कहा तो बोल दीजिए न हो या न उसे फर्क पड़ना है बोल दीजिए झंझट खत्म हो जाएगा सौ को उसने मार दिया क्या फायदा हुआ यदि भी उससे जान से मेरे को फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा को अंदर नहीं पढ़ना है वो तो सुन रहे तो, रहे तो पत्नी भी महान ब्रह्म ज्ञानी है देखो वो है ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि है मेरे कहने से थोड़ी ब्रह्म ऋषि हो जाएगा वो अपेक्षा क्यों कर रहा है मेरे से कि मैं कहूं क्या चलो है नहीं क्या ब्रह्म ऋषि मेरे कहने से हो जाएगा क्या मेरे से कहने तो वही क्यों होएगा फिर दूसरे को भी मैं कह किसी को भी कह सब हो जाएंगे मेरे कहने से कोई ब्रह्म ऋषि नहीं होता बस उन्होंने अपेक्षा नहीं छोड़ देंगे एक क्षुद्र अपेक्षा कारण से उनसे थोड़ी सी कमी है ना वो तो हो जाए तो सारी दुनिया को ब्रह्म ऋषि कहेंगे आगे सुनने केवान भी दिमाग गर्म हो तो क्या सोचा था क्या हो गया उनने फेंग्र को बाहरी प्रणाम कर दिया। तो उठा करके गए आओ किया। लग जो गया तुमने क्या? सा दृश्य था सो का आना सो का जाना एक दृश्य आगवा पाए क्या सोचा सोना कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे वो इसे कहते यहां इसे शोक को तर जाता है तर भी पापमान धर्मा धर्म और कहते हैं कि कौन सी देना केवल पाप नहीं धर्म और अधर्म पुण्य पाप दोनों ही पाप को तर जाता है और ग्रह ग्रंथि हृदय अविद्याग्रंथि हृदय में विद्यमान जो ग्रंथि उन ग्रंथियों से भी अविद्याग्रंथिभ्यो विद्यमान जो अविद्यात्म का, आत्मा का, जिसकी वासना का भरपूर है वो सारा का सारा चीज क्या होगा उनसे विमुक्त सन उनसे अलग हो करके अमृतो भवती इत्य उत्तम में यह बात पूर्व में कह चुके हैं विद्य हृदय ग्रंथ इत्यादि के द्वारा दो दो आठ ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्या संप्रदाय विधि आवेश के संप्रदाय का विधि को दिखाते हुए उपसंहार करने के लगला मंत्र आरंभ होता है तदेत्युक्त क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुहुवते कर्शि तेजावे वैताम ब्रह्म विद्या श्रोव्रत विधिवीर्णी तो दृश्युक्त वह जो विद्या की संप्रदाय किस विधि से देना चाहिए वह बात के मंत्र के द्वारा कहा जा रहा है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं एक जुवत श्रद्धयता क्रियावंत यथोक्त कर्म अनुष्ठान करने से युक्त जो लोग है तो निष्काम कर्म पूर्व में आया हुआ है ना मुंडक में विचार तो निष्काम कर्मों का कर्म अनुष्ठान कर्म कर्म करने कहा था उन कर्मों को करता हुआ और श्रोत्रिया ब्रह्म अपर ब्रह्म में अभियुक्त हो और परब्रह्म को जानने की इच्छुक श्रोत यहां तात्पर्य अपर में जो निष्णात अपर ब्रम संबंधित सारे कर्म उपासना में बिल्कुल दक्ष है इसलिए आप क्या करना चाह रहे हो उनके अभ्यास के माध्यम से अंतरण शो कर लिए हैं अब वो परब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा रखते हैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाह रहे ऐसा होते हुए स्वयं क्या कर रहे हैं लेकिन जो एकर्षी नामक अग्नि एक अग्नि का नाम है उस एक नामक अग्नि को अग्नि में हवन करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के जो लोग ऐसे हैं ये अध्ययन करना पड़ेगा ये केसा में भाई इतना प्रविद्या ऐसे जो लोग होंगे उनको यह प्रविद्या देनी चाहिए दूसरों को मानना पड़ेगा आप लोग सब पूर्व जन्मों में ऐसे थे तभी इस जन्म में आपने सुन लिया है नहीं इस जन्म में तो कैसे आप अधिकारी नहीं सुनने को इसको नहीं क्रियावंता भी नहीं श्रोत्रिया भी नहीं एक युवा भी नहीं अधिकारी का कोई लक्षण नहीं है कहे ब्रह्मनिष्ठ आए चाहते ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं ब्रह्म की जिज्ञासा है वो तो सभी में है। तैनी सबसे कठिन एक और चीज है अधिकारी के लिए शिरोव्रतम विधिवत यही सुचीर्ण जिनके द्वारा इस शिरोव्रत का विधिवत अनुष्ठान किया गया विधिपूर्वक अनुष्ठान उनको ही अप्रविद्या कहानी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति लीक गुरु लोगों को यह प्रविद्या देनी चाहिए मुंडको शुरुआत के बारे में बता चुका हूं कुछ लोग गलत अर्थ कर दे गुरु आज्ञा को सर पर धारण करने वाला ऐसे गलत अर्थ करते हैं, लेकिन असली अर्थ तो भाष्कार कहेंगे सर पर अग्नि को धारण करके बैठना उसने भी, तो भी क्यों विकल्प बताया था लोग जब स्वाध्याय कर रहे हैं वेद पाठ कर रहे हैं इस मुंडक शाखा के पाठ कर रहे हैं और पाठ अग्नि को बाकी समय नहीं और कुछ नहीं दिन भर रखना है केवल लघुशंगा शौच सोने के लिए जो समय होता है उसके अलावा बाकी पूरे टाइम में उस पर सर पर रखना चाहिए ऐसे कुछ अर्थ लेते हैं लेकिन दक्षिण में जैसा हमने जो एक दोनों को देखा है वो तो दिन भर बैठे रहते थे अभुस तो और सोने के लिए भी वो सोते ही नहीं, नहीं।, नहीं बुढ़ा कैसे होना पड़ता है मुंडको पड़ने समझ नहीं निद्रा जित ऐसे को देखा था जब मलपे उड़पी के पास पड़ता है वहां पर देखा एक गुरु को उनकी अपनी परंपरा थी वो कहते हम लोगों के पिताजी उनको उनके पिताजी ऐसे करते रहे हमें तीन साल करना है पूरा जब तक मुंडक शाह का कहू पूरी हम पढ़ेंगे रटेंगे समझेंगे नहीं तब तक ये चलेगा उससे पहले निद्रा जितने कितना अभ्यास किया होगा बंदों ने नहीं तो पहले दिन यू होते रहेगा दस घंटे बाद ही दस बारह घंटे के बाद यहाँ तो लोग तो नहा धोके फ्रेश होके जपने के लिए बैठते थे, थे तो सो जाते हैं क्या होगा अग्नि रखकर के दिन भर बैठा और रात में यूँ होगा नहीं ऐसा कैसे गारंटी होगा सोएगा ही इससे पहले उनको ने अग्नि अभ्यास किया है जिससे वो निद्रा को जीत चुके तब ये कर रहे तो बताया नहीं हो गए परंपरा की बात है हम अपने संतान को बताएं है योग्य लड़के को पता है सबको नहीं पता है। अपने वनश उसके ऊपर बताया तो उसने एक ने तो चार भाई उनमें से उनके पिता नहीं दिया बाकी तीन को नाला समझ के नहीं देता। निद्रा चित्रे निश किया है साल उसे क्या क्या अभ्यास किया होगा चारों को कराया होगा उनमें से एक सफल हुआ तो उसको कुछ लोग इसको हल्का करने क्या करते हैं बाद के टाइम नहीं करने कोशिश कर रहे हैं ऐसे तो कई परंपरा वाले न देखने को मिले हैं न सुनने को मिले हैं अर्थ करने वाले ऐसे शॉर्टकट लेना चाहते हैं भाष्य तदेत तल विद्या संप्रदान विधान ऋचा मंत्रे नभ्युक्त अभि प्रकाशित वह यह जो विद्या को देने के विधि को ऋचा मन मंत्र के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है क्रियावंत यथोग कर्मानुष्ठान कुछ निष्काम कर्म जो विवक्षित है तो उनके अनुष्ठान करते हुए अप्रस्मिन परब्रह्म अपर ब्रह्मिष्ठा मैंने पर अपर अप्रब्रह्म के विषय में पूर्ण रूपने लगे हुए हैं उपासना ध्यान वगैरह कर रहे लगता कर्म भी है और उपासना भी कर रहे हैं निष्काम भाव से अच्छा क्या रहे हैं ब्रह्मानुभूति ऐसे होते हुए होते हुए एकरशी, एकरशी नामानं मुमुक्ष नाम है उसको स्वयं जुवती स्वयं भी करते हैं नहीं दिखाने के लिए नहीं कर्मकांड कर रहे हो लोक संग्रम नहीं श्रद्धान पूर्ण श्रद्धा श्रद्धहीनता के व्याख्या श्रद्धाना संतो बड़ी श्रद्धा के साथ करना। कर रहे स्पष्ट मुमुक्षु को कभी कर्म त्याग नहीं करने चाहिए साक्षात साक्षात्कार नित्य नैमित्य कर्मों को निष्काम भावना से उपासन सहित करते ही रहना चाहिए जब तक आपको तो साक्षात्कार नहीं हो जाता साक्षात्कार अपने आप छूट जाएगा ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं कर रहे हैं संस्कृत आत्म पात्र भूता ऐसे जो संस्कारित अंत करण वाले जिक्ञान के पात्र हैं वो दिए दान देशे काले पात्रे छात्रता छा। होनी चाहिए शुद्ध अंत करण संस्कारित अंत करण भी है और पात्र है वो ऐसे ही जो लोगों के लिए ये में प्रवित में प्रमिद्या को देनी चाहिए पात्रता सभी में इतना आसानी से नहीं आती है ना हर चीज की पात्र किस पात्र में कौन सी टिकता है जैसे सिंह का सिंघिनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है बाकी किसी बर्तन में जाओ बर्तन ही फट जाएगा गाय का दूध तो किसी भी बर्तन में टिक जाता है। ना पात्रता में इसी तरह से यहां पर बता रहे हैं शिरोवृत शिव से अग्निधारण लक्षण सीधे सीधे अर्थ है सर पर अग्नि को धारण करना रूपा है शिरोव्रत को यथा ये व्रत प्रसिद्ध जिस प्रकार की अथर्वेदियों में यह वेद व्रत प्रसिद्ध है वेद व्रत ने वेद के स्वाध्याय काल में किए जाने व्रत तो अत्यंत प्रसिद्ध है शिवसी अग्धारणात्मक वेदाध्ययन आंगमृत टिप्पण साफ बोल रहे शिसा गुरुवाग्याणमे प्रलपन तो बाह्य पराहता वेद उनके खंडन हो गया भाषा साफ बोल दिया ये, इस, ये, ये इस माने यही जिन लोगों और जो लोगों के द्वारा इस प्रकार से तत् चीर्ण विधिवत यथा विधान जिस प्रकार विधि है उस प्रकार जो एदा शर्वत गों ने अनुष्ठान किया है आसरण किया है उनको भी आप केवल इस विद्या को दे सकते हैं तदेत सत्यम ऋषि पुरोवाच प्रोवाच नहीं तीर्ण व्रदोवी दे नमः नम उस इस अक्षर ब्रह्म जो पुरुष है सत्य है तबे तो सत्यम को किसने किसको दिया अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में पुरो पुरा वाच कहा था किसको ऋषि अंगिरा पुरा वाच विधि समीप आए हुए शौनक जी से कहा था ऐसे समझना पूर्व करके इसीलिए नमा परम जिसने व्रत जिस पूरा अनुष्ठान नहीं किया वह इस विद्या का अध्ययन नहीं कर सकता है तक न अधीते। जो व्यक्ति ये ईश्वर व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस को नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ लेने ये बात बोल रहे अंत में नमः परम ऋषिभ्य परम ऋषियों को नमस्कार है परम ऋषियों को नमस्कार आदरार्थ है और परिषद का समाप्ति का द्योतक भी है भाष्य अक्षरम पुरुष सत्यम वह यह अक्षर तत्व जो पूर्व कहा था पुरुष तत्व जो कहा गया था वह उस तत्व को जो सत्य नाम से कहा गया है ऋषि अंगिरा नाम अंगिरा नामक जो ऋषि हैं पुरा मन पूर्व शौनकाय विधिवत उपसन्नाय पृष्ठव शौनक नामक ऋषि जब विधिवत इस अग्निव्रत का अनुष्ठान करके शरणागत हुए थे और प्रश्न पूछे थे उनको कहा था तद्वदन्योभि उसी प्रकार अन्य भी वक्ता तथा तो श्रेय वर्थि मोक्ष मोक्षार्थ विधुद उपसन्नाय है मोक्ष पाने के लिए आया है उसी को विधिवत पसन्न आया और वो भी विधिवत आया विधि बताया हुआ है उस विधि के अनुसार आया हुआ शरणागत है उसको कहना चाहिए यही इसका अर्थ है नईत ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रतो अचरित व्रतो अपी वास्तव में एक ग्रंथ रूप में ये जो अक्षर समूह है ना मुंडोपनिषद कुछ अक्षर है मंत्र है ये इसको भी नहीं पढ़ना चाहिए पूरा मुंडल शाखा तो दूर की बात है एकद इसलिए यह जो मुंडो रूपी पूरी शाखा का एक हिस्सा है ये उस हिस्से को भी नहीं पढ़ना चाहिए जो व्यक्ति ईश्वर व्रत का अनुष्ठान नहीं किया है नहीं क्या कर रहे हैं ग्रंथ रूप अचीर्ण व्रतो आचरित व्रतो जिसने व्रत का आचरण नहीं किया उसको न नदीत न पठती चीर्ण व्रत से ही विद्या फलाय संस्कृता भव दीदी जिसने इस व्रत का अनुष्ठान किया है उसके लिए ही यह प्रवृद्या संस्कारित करता उस व्यक्ति को अनुभव कराने में समर्थ हो जाती है फल प्रदान करने में योग्य हो जाती है समाप्ता प्रविद्या ब्रह्मादिपरिक संप्रप्ता नम परमिभ्यो तो यह प्रविद्या वह यह समाप्त हो गई है अरे प्रविद्या जिन ब्रह्मादि की परंपरा से ब्रह्मादिप्य पारंपरिक क्रमेण ब्रह्मादि की परंपरागत से हम लोगों को प्राप्त हुआ है ऐसे उन समस्त परम ऋषियों के लिए हमारा बारंबार नमस्कार ब्रह्म ब्रह्मादेव अवगतवंत परम ऋषि परम ऋषि को कहा अपने कहते क्योंकि परम ब्रह्म परम ब्रह्म उसको साक्षातृष्टवंत साक्षात्कार किए हुए हैं बोलो जैसे वायु इंद्र अग्नि केनो परिषद में है ना थे ये ब्रह्मा और ने क्या जाना है। गुरु मुख से सुनकर के जान लिया है अनुभव कर लिया आप आत्म तो अनुभव कर लिया लोगों को परम ऋषि कहा जाता है परम ऋषि ते भूयोपि न महा उन लोगों के लिए और बारम्बार खूब नमस्कार हो दुर्वचनमेंट मुंडक सामचन है दोबार कहा गया नम नमः परम ऋषि परम ऋषि यह आदर के लिए भी है और मुंडक का समाप्ति का ज्योतन करने के लिए भी है ये तो टिप्पण देना देखिए प्रत्यक्तया प्रत्यत्मूपेण अनुभव कर लिया यद यदातपुरशा ब्रह्म श्रुते अहम की च आत्म साक्षात भाषमा नेत्री अवगतवंस्ती है साक्षात प्रोक्षा ब्रह्म करके वह मई हूँ वह आत्मा जो मेरी आत्मा बोलते ना मेरी आत्मा नहीं है मई आत्मा और ब्रह्मी है जो साक्षात परोक्ष है ऐसा सत्य में होते हुए भी सभी नहीं जानते ना वो ब्रह्मादिग इसको अनुभव कर रहे हैं इसे उन सबको हम परम हैं उन सब भज्रंग भज्रंग हिगंजायद्रृधश्रवातिषभेद स्वीन स्तारो वरिष्ठ नेहस्पति शांे शांे ओ पूर्णमद पूर्णमीदम पूर्णापूर्णमच्य पूर्णस्या पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शादे शांद शांद शंकर शंकराचार्यशव बाजरायण शूद्रभाष्यौ वंदे भगवंदौन पुनः ईश्वर गुरुराज मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तदेहाय दक्षिणात नम दक्षिणाूर्ते ओम ओं शाधि शांति